पातंजल योग सूत्र समाधिपाद तशापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्वीज समाधि ही इंक्यावन उसका भी अर्थात जो संस्कार अन्य सभी संस्कारों को रोक देता है निरोध हो जाने पर सब का निरोध हो जाने के कारण निर्वीज समाधि हो जाती है तुम लोगों को यह अवश्य स्मरण है कि आत्मसाक्षात्कार ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है हम लोग आत्मसाक्षात्कार नहीं कर पाते क्योंकि इस आत्मा का प्रकृति मन और शरीर के साथ तादात्म्य हो गया है अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा समझता है उसकी अपेक्षा कुछ उन्नत मनुष्य मन को ही आत्मा समझता है किंतु दोनों ही भूल में हैं अच्छा आत्मा इन सब उपाधियों के साथ कैसे एकाकार हो जाती है चित्त में ये नाना प्रकार की लहरें वृत्तियाँ उठ आत्मा को आच्छादित कर देती हैं और हम इन लहरों में से आत्मा का कुछ प्रतिबिंब मात्र देख पाते हैं यही कारण है कि जब क्रोध वृत्ति रूप लहर उठती है तो हम आत्मा को क्रोध युक्त देखते हैं कहते हैं कि हम क्रुद्ध हुए हैं जब चित्त में प्रेम की लहर उठती है तो उस लहर में अपने को प्रतिबिंबित देखकर हम सोचते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं जब दुर्बलता रूप वृत्ति उठती है और आत्मा उसमें प्रतिबिंबित हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं ये सब पूर्व संस्कार जब आत्मा के स्वरूप को आच्छादित कर लेते हैं तभी इस प्रकार के विभिन्न भाव उदित हो जाते हैं चित्ररूपी सरोवर में जब तक एक भी लहर रहेगी तब तक आत्मा का यथार्थ स्वरूप दिखाई नहीं देगा जब तक समस्त लहरें बिल्कुल शांत नहीं हो जाती तब तक आत्मा का प्रकृत स्वरूप कभी प्रकाशित नहीं होगा इसीलिए पतंजलि ने पहले यह समझाया है कि ये तरंग रूप प्रतियां क्या है और बाद में उनको दमन करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सिखलाया है और तीसरी बात यह सिखलाई है कि जैसे एक बृहद अग्नि छोटे छोटे अग्निकणों को निगल लेती है उसी प्रकार एक लहर को इतनी प्रबल बनाना होगा जिससे अन्य सब लहरें बिल्कुल लुप्त हो जाए जब केवल एक ही लहर बच रहेगी तब उसका भी निरोध कर देना सहज हो जाएगा और जब वह भी चली जाती है तब उस समाधि को निर्वीज समाधि कहते हैं तब और कुछ भी नहीं बच रहता और आत्मा अपने स्वरूप में अपनी महिमा में प्रकाशित हो जाता है तभी हम आन, जान पाते हैं कि आत्मा यौगिक पदार्थ नहीं है संसार में एकमात्र वही नित्य अयोगिक पदार्थ है अतः उसका जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है वह अमर है अविनश्वर है नित्य चैतन्य घन सत्ता स्वरूप है